उत्पत्ति प्रकरण सर्ग सर्ग राजा राजा पद्म के के इस सर्ग का जन्म दर्शन राज्य की इच्छा और से हुआ इसका पूर्व जन्म के वृत्तांत से वर्णन श्री देवी जी ने कहा भद्रे वह ब्राह्मण वित्त वेश अवस्था कर्म विद्या वैभव और आचरणों से वशिष्ठ के सदृशता पर इक्ष्वाकु कुल का पौरोहित्य और श्री रामचंद्र जी को उपदेश आदि की वशिष्ठ की चेष्टाओं से रहित था उसका नाम भी वशिष्ठ ही था उसकी चांदसी सुंदर अरुंधति नाम की पत्नी थी वह थी भूमि रूपी आकाश की दूसरी अरुंधति थी वित्त वेश अवस्था कर्म विद्या वैभव और आचरणों से वह भी अरुंधति के तुल्य थी पर जीव स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप से से स्थिति क्त अरुंधति और होने होने से होने से जीवन मुक्त थे। किंतु उक्त और वशिष्ठ को आगे के जन्म में ज्ञान होने वाला था अतः वे उस समय अज्ञानी होने के कारण बद्ध थे उसका प्रेम अकृत्रिम था और विलासपूर्वक मन आ, आ, मन्थर गमन तथा कमल के विकास की नई मनोहर हास्था वह वह सुंदरी संसार में उसकी ब्राह्मण दुर्वांकुरों से समथर भूमि वाले उस पर्वत शिखर पर बैठा था उसने पर्वत के नीचे शिकार खेलने की इच्छा से सारे साजबाज के साथ जा रहे राजा को देखा उसकी सेना का इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था जिससे मेरू पर्वत के विदारण की शंका होती थी वह राजा अपने चंवरों और पताकाओं से लताओं के वन को चंद्रमा की किरणों से व्याप्त कर रहा था सफेद छातों से आकाश को चांदी का फर्श बना रहा था घोड़े की नालों से खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न हुई धूली के पटल से उसने आकाश को ढक दिया था पर वह स्वयं हाथियों की पीठ पर रखी हुई सूर्य की किरणों और वायु को रोकने वाली सोने चांदी और मोतियों से अलंकृत अम्बरों से रक्षित था यानी अंबारी में स्थित होने के कारण धूलि से आवृत्त नहीं हुआ था उसके सैन्य के कोलाहल से दसों दिशाओं के मृग आदि प्राणियों के झुंड दिग्भ्रम होने के कारण जल की भोरी के तुल्य भाग रहे थे और उसके सुवर्ण और मणियों के बने हुए हार बाजूबंद आदि आभरणों की कांति छिटक रही थी उस राजा को देखकर उस ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि आहा संपूर्ण सौभाग्यो से उद्भासित रूपता बड़ी रमणीय है मैं कब पैदल सेना रथ हाथी घोड़े पताका छत्र और चबरों के चबरों से दस दिशा रूपी कुंज को पूर्ण करने वाला राजा होगा कब कुंद नामक फुल के मकरंद से सुगंधित पवन मेरे अंत पूर्व की स्त्रियों के सुरतकाल के श्रम से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं को पियेंगी और मैं कब अपनी पति व्रता के मुखमंडल को कर्पूर मिश्रित चंदन से और दिशाओं के मुखमंडल को कर्पूर तुल्य अपने विपुल यश से चंद्रमा के उदय के तुल्य दीप्तिमय करूंगा सबसे नित्य अपने धर्म में तत्पर आलस्य रहित वह ब्राह्मण जीवन भर इस प्रकार के संकल्प से युक्त हुआ तदुपरांत जैसे सरोवर के जल में स्थित कमल को शीतल करने के लिए कटिबद्ध तुषार रूपी वज्र कमल को प्राप्त होता है वैसे ही शरीर शैथिल्य युक्त वृद्धावस्था उस ब्राह्मण के शरीर को जर्जर बनाने के लिए उसके पास आई जैसे वसंत ऋतु के बीतने पर प्रचंड ग्रीष्म काल के संताप के संताप भय से लता मुरझा जाती है, वैसे ही जब उसने मरने का समय समीप आया, तब उसकी पत्नी को बड़े बड़ा क्लेश हुआ। तदनंतर उस सुंदरी ने तुम्हारी नाई मेरी बड़ी आराधना की अमरत्व प्राप्त होना कठिन है यह जानकर उसने यह यह वर मांगा हे देवी मेरे मुत मेरे मृत पति का जीव मेरे घर से बाहर जाए ही नहीं चूंकि उसने वैसी प्रार्थना की थी अथा मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तदुपरांत काल पाकर उसका पति मर गया और उसी घर के आकाश में जीवाकाश रूप से स्थित रहा यद्यपि वह स्वयं आकाश रूप ही है तथापि पूर्वज जन्म के दृढ़ संकल्प से परम शक्तिवान राजा बन गया उसने अपने प्रभाव से पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली प्रताप से स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया उसकी कृपा से पाताल लोक का पालन होता था ये तीनों लोक उसके हो गए। वह शत्रु रूपी वृक्षों के नाश के लिए प्रलयाग्नि था स्त्रियों का मनहरने के लिए कामदेव था विषय रूपी वायु के लिए मेरु पर्वत था सज्जन रूपी कमलों के विकास के लिए सूर्य था जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है वैसे ही संपूर्ण शास्त्र उसमें प्रतिबिंबित थे याचकों को मोह मांगा देने के लिए वह कल्प वृक्ष था उत्तम ब्राह्मणों के लिए वह बैठने का पीढ़ा था यानी वह सदा ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक रहता था और धर्म रूपी चंद्रमा के लिए पूर्णिमा था अपने घर के मध्य के आकाश में वासनावच्छिन्न ब्रह्मकाशमय अतएव भूताकाश स्वरूप उस ब्राह्मण के मरने पर उसकी पत्नी वह ब्राह्मणी शोक से अत्यंत क्रुश हो गयी अतएव सुखी हुई उड़त की चीमी के समान उसके हृदय के दो टुकड़े हो गए पति के साथ मरी हुई वह ब्राह्मणी अपने देह का परित्याग कर परलोक पहुँचाने में समर्थ मानस शरीर से पति के पास पहुँच गई जैसे नदी नीची भूमि में पहुंचती है वैसे ही अपने पति के पास पहुँच कर वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई मंजिरी के समान वह शोक रहित हो गई। उस में में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर घर है, भूमि भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं। उसको मरे हुए आज आठवा दिन है और उसका जीव पर्वत के ग्राम के मंडप में स्थित है उन्नीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण बीसवा सर्ग प्रक्तन जन्म के चरित के, के सुनने के उपरांत भी ऐसा होना संभव नहीं है यो संदेह में पड़ी हुई लीला को दृष्टांत और युक्तियों से देवी का प्रतिबोधन श्री देवी जी ने कहा हे सुंदरी वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति बना है और जो अरुंधति नाम की ब्राह्मणी थी वह तुम हो नूतन चक्वा और चकवी की नाई और पृथ्वी में उत्पन्न हुए शिव और पार्वती की नाई सुंदर दंपत्ति वे ही तुम दोनों यहाँ पर राज्य करते हो मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण सृष्टिक्रम कहा उसका ब्रह्म का जीव भाव भ्रम ही मूल है अतएव भ्रम मूलक होने से भ्रांति मात्र ही है यानी ब्रह्म का जीव भाव भ्रम से अतिरिक्त नहीं है इस पूर्व भ्रम से चित्ताकाश में प्रतिबिंबित यह भ्रम रूप सर्ग स्व दृष्टि से असत्य ही है अथवा अधिष्ठान दृष्टि से सत्य है जो आप दोनों के संसार रूपी ही भ्रम का नाशक है उस भ्रमरूप पूर्व सृष्टि से कौन सृष्टि भ्रांति रूप होगी और कौन भ्रांति से शून्य होगी इसलिए भ्रांतिमय सृष्टि होती नहीं है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी श्री देवी जी के उक्त वचन सुनकर रानी लीला के सुंदर विशाल नयन आश्चर्य से विकसित हो गए वह विलासपूर्वक मंद मंद बोली लीला ने कहा आपका वचन तो सत्य है वह इस प्रकार विरुद्ध कैसे हुआ कहा ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहा इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोगो हम लोग स्थित है यानी वे दंपत्ति हम कैसे हो सकते हैं वैसा यह दूसरा लोग वह विस्तृत भूमि वे विशाल पर्वत वे दसों दिशाए जिनमें मेरे स्वामी स्थित है कैसे घर के अंदर प्रतीत हो सकता है सरसों के भीतर मदोन्मत्त एरावत हाथी बांधा गया परमाणु के भीतर मच्छर ने सिंहों के झुंड के साथ युद्ध किया कमलगट्टे के अंदर मेरु स्थापित है और भवरे के बच्चे ने उसे निगल लिया स्वप्न में मेघ की गर्जना को सुनकर मयूर बड़ा विचित्र नाच करते हैं इत्यादि कहना जैसे असमंजस है वैसे ही हे देवीशी घर के अंदर पृथ्वी लोक और पर्वत है यह कहना भी असमंजस है हे देवी जिस प्रकार से इसकी उपपत्ति हो वैसे वैसा हमसे निर्मल बुद्धि से, से कहिए क्योंकि अपने प्रसाद से अनुग्रहित जनों की बड़े बड़े लोग कभी उपेक्षा नहीं करते श्री देवी ने कहा सुंदरी मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूँ तुम इस विषय को भली भांति चित्त देकर सुनो हम लोग वेदोक्त मिथ्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि नियमों का उल्लंघन नहीं करते दूसरों के द्वारा विद्यमान यानी उल्लंघन किए जा रहे जिस वेद मर्यादा का मैं संस्थापन करती हूँ यदि उसका मैं ही उल्लंघन करूँ तो उसका पालन दूसरा कौन करेगा राजा बनने की वासना से उपहित चिदात्मा रूप उक्त गाँव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा उसी अपने निवास स्थान में आकाश में इस व्योम रूप महान महान राष्ट्र को दे, देखता है हे अंगने जैसे जागृत स्मृति स्वप्न में नष्ट हो जाती है और अन्य स्मृति उदित हो, होती है वैसे ही तुम लोगों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो चुकी है और उससे विपरीत स्मृति उत्पन्न हुई है यही मरण है जैसे स्वप्न में त्रिभुवन है जैसे संकल्प में तीनों जगत है जैसे कथा का अर्थ रूप संगम है जैसे मरुभूमि में जल है और जैसे संकल्प और दर्पण में अंदर स्थित भूमि है वैसे ही उस ब्राह्मण के घर की पर्वत वन और नगर से युक्त यह भूमि असत्य है इसलिए सत्य ज्ञान चिदाकाश के कोष कोटर में यह असत्यभूत घन सृष्टि पंचकोश के सत्य रूप निमित्त से सत्य होती है। भद्रे असत्य रूप कारण से जो उत्पन्न होता है वह स्मृति रूप होने के कारण असत्य ही है क्योंकि मृगतृष्णा से कल्पित सरिता में तरंग भी सत नहीं होती हे भद्रे मुक्तदेहाकाश रूपकोश में स्थित तुम्हारा यह घर मैं तुम और यह सब केवल चिदाकाश रूप ही है स्वप्न भ्रम और मनोरथ के अपने अपने अनुभव दीपक के समान यहाँ पर बोध करने के लिए मुख्य प्रमाण है ब्राह्मण के घर के अंदर ब्राह्मण का जीव है उस जीवाकाश में कमल में भ्रमर की नाई समुद्र नद नदी और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है जैसे निर्मल आकाश में कुंडल के आकार के केशो का भ्रम होता है वैसे ही उक्त पृथ्वी के किसी एक निर्मल कोने में नगर देह आदि की होती है। उस के के के घर अंदर इस के उत्पन्न होने पर भी वह घर अभी जो बना ही है, विनष्ट नहीं हुआ उस विप्र ग्रह के उदाहरण से आश्चर्य के लिए कौन स्थान है क्योंकि त्रसरेणु के अंदर भी जगत समुदाय स्थित सा है स्थित सा यह कथन मिथ्या होने के कारण सरेणु के अंदर जगत का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है यह यह दर्शाने लिए, दर्शाने के के लिए लिए है परमाणु रूप चिदात्मा में भीतर भीतर अनेक जगत विद्यमान है। फिर उक्त चिदात्मा में ब्राह्मण के घर की असंभावना तुम क्यों करती हो लीला ने कहा हे देवी आज से आठ दिन पहले उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी और हमें उत्पन्न हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं हे है माँ वे ही दंपत्ति हम हैं, यह कैसा हो सकता है श्री देवी ने कहा सुंदरी जैसे देश दैर, दैर नहीं है वैसे ही काल दैर्ध्य भी है ही नहीं इस विषय को युक्ति पूर्वक तुमसे कहती हो तुम सावधान होकर सुनो जैसे यह जगत सृष्टि की प्रतीति कल्पना मात्र है वैसे ही यह क्षण कल्प आदि की प्रति कल्पना मात्र ही है वास्तविक नहीं है क्षण कल्प आदि रूप संपूर्ण जगत अहम् इत्यादि अध्यास के अधीन पुरुषों को ही प्रतीत होता है उक्त प्रतिति के क्रम को मैं तुमसे यथार्थ रूप से कहूंगी तुम सुनो पति जब जीव क्षण भर मित्र भूत मरण मूर्छना का अनुभव कर पूर्व जन्म के पदार्थों को भूलकर अन्य पदार्थों को देखता है तभी आकाश रूपी वह में में पलक भर यह मैं स्वरूप हूँ यानी उसके चित्त में उक्त संस्कार उद्भूत होता है और वह देखता है कि मेरा यह शरीर हस्त पाद आदि से संपन्न है जैसा उसके चित्त में संस्कार संस्कार रहता है वैसा ही वह अपने शरीर को देखता है इस पिता का मैं पुत्र हूँ मुझे इतने वर्ष हो गए हैं। ये मेरे रमणीय भाई बंधु हैं और यह मेरा रमणीय घर है मैं उत्पन्न हुआ बालक हुआ बड़ा और अब ऐसा हूँ और ये सब मेरे बंधु बांधव भी मेरे तुल्य ही उत्पन्न हुए बालक हुए बड़े और अब मेरे सदृश ही विचरण करते हैं। यद्यपि बंधु बांधव वस्तुतः देह संबंधी है तथापि देह रूपता को प्राप्त हुए चित्ताकाश और आत्माकाश का अत्यंत दृढ़ से वे विस्तृत वे परकीय होते हुए भी, आत्मीय भी होते हैं ऐसा होने पर जीव के चित्त के संस्कार में देह रूपता को प्राप्त होने पर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ केवल निर्मल आकाश ही स्थित है जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा में विद्यमान चिथि ही रहती है वैसे दृश्य प्रपंच में भी चिती ही है। है कि जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष में विद्री है वैसे ही चिटि ही दृश्य पदार्थों के आकार में प्रतीत होती है चिटी से अतिरिक्त कुछ नहीं है चूँकि स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से कल्पित विभिन्न पदार्थों में अदृश्य रूप से व्याप्त चीति कल्पित दृष्टा और दृश्य दृश्य रूप विविध पदार्थों का बोध होने पर एक रस रसि रूप से पुनः दृष्टि गोचर होती है अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ वह चिथि जैसे स्वप्न दृष्टा दृश्य आदि रूप में उदित होती है वैसे ही परलोक के द्रष्टाओ द्वारा देखी जाती हुई परलोक में उदित होती है और जैसे परलोक में उदित होती है वैसे ही इस लोक में उदित होती है इसलिए वास्तव में असत किंतु ब्रह्मवश सत से प्रतीत होने वाले स्वप्न परलोक और इस इसलोक में तनिक भी भेद नहीं है वे परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जल में उत्पन्न हुई लहरें एक दूसरे से अभिन्न रहती हैं। चूंकि यह विश्व जल में लहरों के समान जीती में ब्रह्मवश प्रतीत हो रहा है अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है उत्पन्न न होने के कारण यह अविनाशी है क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश नहीं होता यह अकाट्य नियम है इसका तात्विक रूप आत्मा ही है जगत रूप से इसका अस्तित्व नहीं है और जिसका भान होता है वह चैतन्य ही है भाव यह है कि संपूर्ण प्रमाणों से अधिष्ठान चैतन्य का ही भान होता है क्योंकि वही अज्ञात और अभाधित होने से प्रमाणों के योग्य है जड़ नहीं क्योंकि उसमें आवरण कार्य न होने से प्रमाणों की प्रवृत्ति का फल नहीं है चैत्य यानी विषय शून्य परमाकाश रूपिणी चीति जैसे है चैत्य युक्त परमाकाश रूपिणी चीती भी ठीक वैसे ही है भाव यह है कि आरोपित चैत्य से अधिष्ठान में किसी किस्म का दूषण नहीं आता अतएव जैसे जल के बीची भिन्न नहीं है वैसे ही चीति से चैत्य अतिरिक्त नहीं है जल, जल में बिचित्व खरगोश के सिंग के समान ही है भाव यह की रसदन मात्रा ही जल का यथार्थ रूप है उसमें बिचित्व नहीं है क्योंकि उसका जीव से ग्रहण नहीं होता जो जल में चक्षु के चक्षु से बीची के अकार का ग्रहण होता है वह अन्य भूतों के संबंध रूप उपाधि से उत्पन्न औपाधिक है अतएव जल में बिचित्व खरगोश के सिंग के समान असत है यह जो कहा वह ठीक ही है वैसे ही यद्यपि चिति अपने स्वरूप से सर्वथा अप्रच्युत है फिर भी चैत्य भावनापन्न सी प्रतीत होती है इससे यह सिद्ध हुआ कि दृश्य पदार्थ है ही नहीं जब दृश्य पदार्थ नहीं है तब दृष्टु और दृश्य बुद्धि कैसी होगी दृष्टा और दृश्य परस्पर सापेक्ष है जब दृश्य नहीं है तो द्रष्टु दुश्... कैसे यह भाव है मरण रूप अज्ञान के अनंतर ही देश काल कर्म क्रम उत्पत्ति माता पिता भाई बंधु अवस्था ज्ञान स्थान अभिलाषा बंधु बांधव चाकर चेष्टा सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार त्रि जगत रूपी दृश्य की शोभा जीव की बुद्धि में आरूढ़ होती है चिथि उत्पन्न हुए बिना ही मैं उत्पन्न हुई यो विचार करती है और वासना के अनुरूप देश काल कर्म द्रव्य मन बुद्धि इंद्रिय आदि को देखती है और मरने के अनंतर तुरंत ही अपना शरीर युवा अवस्था में दिखने वर। पर भी जैसे पुरुष पुष्प के बाद फल का उदय होता है वैसे ही बाद में वासनामय क्रम उदय होता है यह मेरी माता है यह पिता है मैं बालक हुआ इत्यादि अनुभूत या अन अनुभूत जो स्मृतिमय क्रम है वह इसके बाद उत्पन्न होता है जैसे कि फूल के बाद फल का उदय होता है और एक ही पलक में मैं ये मैं मेरा और एक एक ही ही पलक पलक में में मैं मैं ये मेरा मेरा कल्प बीत गया ऐसा अनुभव करता है राजा हरिश्चंद्र की एक रात बारह वर्ष की हुई थी स्त्री वियोगी पुरुषों को एक तीन वर्ष के समान मालूम होता है जैसे स्वप्न में मैं मरा उत्पन्न हुआ यह दूसरा मेरा मेरा पिता है ऐसी प्रतिति होती है वैसे ही लोक में भी मैं मरा पुनः उत्पन्न हुआ यह मेरा पिता है जिस भोग का भोग नहीं किया उसको मैंने भोग लिया ऐसी बुद्धि और भुक्त भोगों में मैंने इनका भोग नहीं किया ऐसी प्रतिति मुग्ध लोगों में देखी जाती है नशे में और स्वप्न में रिक्त स्थान भी समृद्धा यानी लोगों की भीड़ से तस भरा हुआ प्रतीत होता है। विपत्ति उत्सव उत्सव के उच्चाव के सदृश होती है और भी होती है। जैसे मिर्चे के बीज के किनके में विद्यमान तीक्षणता डंठलों दन, में अपने स्वरूप को व्यक्त किए बिना ही भीतर स्थित है वैसे ही जिस अज में स्वरूपूत यह संपूर्ण विश्व उसकी सत्ता से ही विद्यमान है उस आत्मा में बंधन और मोक्ष दृष्टि कहा से होगी और कैसे होगी यानी किस निमित्त से होगी और स्वरूपता कैसे होगी वे सर्वथा असंभावित है यह भाव है बीसवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण इक्कीसवा सर्ग विचार पूर्वक देखा जाए तो स्तूल सूक्ष्म है सूक्ष्म अविद्या है और अविद्या भी चिन्मात्र ही है यो देवी देवी द्वारा लीला का प्रतिबोधन। श्री जी ने कहा, जैसे नेत्र खोलने से संपूर्ण रूपों की प्रतीति होती है वैसे ही मृत्यु रूप मोह के अनंतर जीव को शीघ्र संपूर्ण जगतों का परिपूर्ण रूप से भान होने लगता है देश काल संबंधमय आकाशमय यानी गंधर्म नगर आदि धर्ममय यानी स्वर्ग आदि कर्मय यानी घर आदि और प्रलय पर्यंत स्थिर रहने वाले पृथ्वी आदि अनंत जगत उसके सन्मुख आविर्भूत होते हैं। जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टिगोचर नहीं हुई है वह भी स्वप्न में अपने मरण की नाई मुझसे अनुभूत है और दुष्ट है इस प्रकार तुरंत स्मरण में आती है मायाकाश में प्रकाशमान आवरण रहित यह जगत नामक कल्पना रूप नगरी ही यह जगत, यह सृष्टि इस प्रकार विलास को प्राप्त होती है समीप में स्थित और वर्तमान कालिक में यह दूर दूरस्थित और भूतकालीन है जो देश और काल के विप्रकर्ष रूप से विप्रकर्ष रूप से और सनातन और निष्क्रिय उनकी आवृत्ति रूप घड़ी मुहूर्त दिन पक्ष मास और वर्ष आदि रूप से विपर्यास यानी भ्रम ही उक्त वासना का केवल एकमात्र स्वरूप है इस प्रकार अननुभूत और अनुभूत रूप से दो प्रकार का है वह पूर्व कारणों से रहित ही और चिद्रूप ही प्रवृत्त होता है अननुभूत में यानी जो अनुभव में आरूढ़ नहीं हुआ है उसी उसमें अनुभूत में इसका हमने अनुभव किया ऐसी प्रती अंत करण में होती है जैसी कि स्वप्न और भ्रम दशा में अन्य के पिता में ये मेरे पिता है ऐसी स्मृति होती है कभी प्रजापति की प्रथम सृष्टियों में स्मृतित्व का त्याग कर केवल अनुभव रूप से ही रहता है उसके पश्चात क्रमशः स्मृति रूप से प्रतीत होता है हे सुंदरी, <coughs> तीनों भुवन दृश्य प्रपंच किन्हीं लोगों की स्मृति में पहले अनुभव में अरूढ़ होकर स्थित है और किन्हीं की स्मृति में पूर्व में अनुभव में आरूढ़ हुए बिना ही स्थित है काकतालीय के समान किन्ही चिदनुओं को पूर्व में अनुभूत ब्रह्मत्व स्मरण के बिना ही प्रतीत होता है भाव यह है कि जैसे कोहे का जाना और ताल फल का गिरना इन दोनों का कार्य कारण भाव नहीं है किंतु कि फल पतन अकस्मिक है वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओं को मैं ब्रह्मा हूँ यह स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अवभाषित होता है उसको पूर्व जन्म के प्रजेशत्व यानी ब्रह्मत्व का स्मरण होता है यह तो कह नहीं सकते क्योंकि सहसि चतुष्ट यानी तत्व ज्ञान सृष्टिकरण सामर्थ्य आदि ब्रह्मा के स्वाभाविक धर्म है इत्यादि स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता विश्व का अत्यंतिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है मोक्ष में किसी को भी प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं होते क्योंकि अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रियपृशत मुक्त पुरुष को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते ऐसी श्रुति है अहंता और जगत की मूलभूत अविद्या से अविद्या के बाद के बिना यह अनु अनुत्मयी यानी विमुक्तता उदित ही नहीं होती कभी उत्पन्न हुए और रज्जू रूप से स्थित सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ के भाव को जाने बिना रज्जु में सर्प का भ्रम शांत होने पर भी शांत नहीं होता भाव यह है कि रज्जु में जो सर्प भ्रम होता है उसकी अत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि सर्प शब्द और सर्प रूप अर्थ का होने पर भी वह फिर वह फिर उदित हो जाता है। अत्यंतिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र उपाय है जो विक्षेप रूप अंश की शांति से आधा शांत हुआ यानी पूर्णतया निवृत्त नहीं हुआ वह शांत नहीं होता क्योंकि समाधि से व्युत्थान होने पर वह फिर मूढ़ पुरुष को विक्षेपार्थ रूप से प्रतीत होता है क्योंकि मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर दूसरा पिशाच दिखाई देता है यह यह विशाल संसार पर ही है, यह है। निश्चय अविद्या के बाद से यदि यह प्रकाशित होता है तो प्रकाशित ही रहता है यानी फिर उससे आवरण आदि की शंका नहीं रहती है लीला ने कहा देवी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रूप सर्ग में, इस सर्ग का कारणभूत संस्कार पूर्व में अनुत्पन्न स्मरण योग्य के पूर्वानुभव के बिना कैसे उत्पन्न हुआ इस समय यानी में जो वस्तुएं हैं, वे पहले यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप सर्ग में नहीं थी अतः उस समय उनका अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता पूर्वानुभव न होने के कारण संस्कार रूप वासना उस समय नहीं हो सकती यह भाव है श्री देवी जी ने कहा भद्रे केवल संस्कार ही वासना नहीं है आगे में संस्कार से अतिरिक्त यानी अनादि अविद्याशक्ति रूप वासना भी तुमसे कहूंगी यदि संस्कार को भी तुम सृष्टि में आवश्यक मानती हो तो सर्वज्ञ ब्रह्मा को, ब्रह्मा को भावी वस्तुओं का भी अनुभव हो सकता है अतः उन्हीं का संस्कार उक्त सर्ग का, का कारण है ऐसा मान लो अपनी देह की सृष्टि आदि में तो उनका भी संस्कार कारण नहीं हो सकता है यदि कहो कि उनसे पूर्व जो ब्रह्मा रहे उनका संस्कार उनकी देह की सृष्टि में कारण है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे तो कल्प की में ही मुक्त हो, गय, हो चुके पहले स्मरण योग्य पदार्थ थे ही नहीं पूर्वकल्प के ब्रह्मा के शरीर आदि की वासना से युक्त मायोपहित चैतन्य की तादृश आकर आकारक से स्थिति होने से वही इस प्रकार के अपूर्व ब्रह्मा आदि के रूप से विवर्त को प्राप्त होता है के प्रजापति प्रजापति से अब मैं हुआ। इस प्रकार काकतादी के समान यानी अकस्मात कोई प्रतिभामय काल्पनिक यानी मनोमय प्राणी ब्रह्मा उत्पन्न होता है जगत के इस प्रकार उदित होने पर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ केवल चिदाकाश ही स्थित है पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार से जनित अथवा अनादि वासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ की अथवा अन्य किसी की स्मृति रूप इस सृष्टि का कारण परम पद यानी माया शबल ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म में तो कार्य कारण भाव आदि भेद की गंध भी नहीं है ऐसा कहती है चिदाकाश में यह कार्य कारण भाव एक ही है यानी अभिन्न ही है भाव यह कि शुद्ध चित चिद में कार्य कारण भाव की गंद भी नहीं है कार्य यानी पट आदि और कारण तंतु आदि ताना बाना आदि सहकारी कारणों से होंगे क्योंकि उनकी उत्पत्ति में यदि वे उपकारण न होंगे तो सहकारी पर, आ, कारण ही क्या कहलाएं? सहकारण कारण ही क्यों कहलाएंगे उपकारक रूप कार्य भी वैसे ही सहकारी कारणों से होगा इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होने से कार्य कारण भाव का बाद होने पर कार्य कारण कल्पना के अनुष्ठान भूत तंतु आदि का अभेद शांत नहीं होता क्योंकि भेद का कारण कोई नहीं है इसीलिए संसार प्रत्यका में संभावना मात्र है। उक्त अर्थ के विषय में यदि संदेह हो तो प्रत्येक दृष्टि से देखिए इस तरह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है यह भी चित ही है केवल चिदाकाश स्वात्मभूत भूत चिदाकाश में स्थित है क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित है ऐसी श्रुति है लीला ने कहा हे देवी जैसे प्रातः काल की प्रभा लोगों को जगत की स्फुट रूप शोभा दिखलाती है वैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिखलाई है इस समय जब तक मैं अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में व्युत्पत्ति प्राप्त न कर लू तब तक आप मेरी इस उत्कंठा को नष्ट की, नष्ट कीजिए हे देवी जिस घर में वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहता था उस दृष्टि में पर्वतीय ग्राम में मुझे ले चलिए उसे मैं देखती हूँ श्री देवी जी ने कहा सुंदरी परम पवित्र जो चैत्य शून्य चिन्मय दृष्टि यानी कारण ब्रह्म है उसका अवलंबन कर इस आकार का त्याग कर निर्मल हो वो भाव यह है कि उसके अवलोकन के लिए समाधि द्वारा पहले की नाई इस शरीर का मूल जान भूल जाना परम आवश्यक है तदनंतर तुम माया काश रूप चिदाकाश में स्थित उस सृष्टि को अवश्य प्राप्त हो वोगी जो की भूमि में स्थित मनुष्यों के संकल्प यानी मनोरथ की नाई और आकाश के अंतर की नाई है लीला ने कहा हे hey देवी इस शरीर से दूसरी सृष्टि क्यों प्राप्त नहीं जो होती इसमें क्या युक्ति है इस बात को कृपा कर आप मुझसे कहिए श्री देवी जी ने कहा वत् जगत मायामय माया होने के कारण अमूर्त है लेकिन मिथ्या ज्ञान से आप लोग इन्हें मूर्तिमान मान बैठे है जैसे कि सुवर्ण को लोग अंगूठी समझ लेते हैं वैसे अंगूठी का आकार धारण किए हुए सुवर्ण में अंगूठी पना नहीं है वैसे ही जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में भी जगत नहीं है यह जगत आकाश ही है यानी शून्य ही है यहाँ पर जो कुछ दिखलाई देता है वह ब्रह्म ही है जैसे धूलि के विरोधी समुद्र में प्रतिबिंब रूप धूली दिखाई देती है वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्मवश माया दिखाई देती है यह संपूर्ण प्रपंच झूठा है और ब्रह्म सत्य है अद्वितीय आत्मरूप इस विषय में उप निषद वाक्य गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्मा को देखता है ब्रह्म से भिन्न कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता ब्रह्म ही ब्रह्म की ही इस प्रकार की यह आवृत्त सत्ता सृष्टि के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई है ब्रह्म और जगतों की कारणता और कार्यता नहीं हो सकती क्योंकि संपूर्ण सहकारी कारणों का अभाव है अभ्यास न होने के कारण जब तक तुम्हारी भेदबुद्धि शांत नहीं होती तब तक तुम निश्चय अब्रम हो यानी ब्रह्म भिन्न देह आदि में आत्मबुद्धि करने के कारण देह आदि रूप हो अत तुम ब्रह्म को नहीं देख सकते ब्रह्मज्ञान का बार बार अभ्यास करने के कारण उक्त अर्थ में यानी अद्वैत ब्रह्म में जो अत्यंत व्युत्पन्न हो गए है ऐसे हम लोग उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं मनोरथ अंतकरण मेंद्रे जैसे में देखती हूँ वैसे ही ये ये ब्रह्म आदि भी विशुद्ध चित्त रूप वाले देह से ब्रह्म दर्शन के योग्य है वे ब्रह्म रूप जगत और जगत के व्यवहारों की ब्रह्म के एक देश में स्थित देखते हैं। ऐसी श्रुति है कि उसका एक हिस्सा संपूर्ण भूत है और अमृत तीन भाग ध्योतनात्मक स्वरूप में है बेटी अभ्यास न होने के कारण ब्रह्म रूपता को प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार कलन, कलन यानी अंतकरण में जो चिदाभास स्वरूप स्थित है अतएव तुम प्रकरण प्राप्त ब्रह्म को और उक्त पर्वतीय ग्राम को नहीं देखती हो जब अपने संकल्प से यानी निर्मित मनोरथ से निर्मित नगर अपने शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता तब दूसरे के संकल्प से विरचित नगर को अन्य देह कैसे प्राप्त हो करेगी यानी यह संभव नहीं है हे कार्यज्ञों में श्रेष्ठ सुंदरी इसीलिए इस देह का परित्याग करोमी हो जाओ चिद व्योम रूपिणी होकर तुम तुरंत उसको देखोगी अतएव तुम शीघ्र वही कार्य करो देह से साध्य अथवा देह से असाध्य जो संकल्प नगर का व्यवहार उसके उपभोग के प्रति संकल्प नगर सत्य है यानी व्यवहार है पर देह से साध्य अथवा देह से असाध्य किसी अन्य किसी व्यवहार के लिए सत्य नहीं है प्रथम सृष्टि में यह जगत भ्रांति जैसी दृढ़ता को प्राप्त हुई थी तभी से लेकर यह ईश्वर माया शक्ति वैसी ही दृढ़ता को प्राप्त हुए भाव यह कि हमारे द्वारा संकल्पित नगर और ब्रह्मा द्वारा संकल्पित जगत की विलक्षणता में अनादि रूप ईश्वरे ही हेतु है लीला ने कहा हे देवी आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में तुम और हम साथ ही जाते हैं परमाता मैं पूछती हूँ कि हम लोग साथ साथ कैसे जाएंगे इस शरीर को यहाँ पर रखकर शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त से मैं उस आकाशमय दूर सृष्टि में जाऊंगी पर आप अपनी इस देह से वहां कैसे जाओगी श्री देवी जी ने कहा भद्रे जैसे तुम्हारा संकल्प मय आकाश वृक्ष संकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तविक सत्ता से शून्यत्मक ही है न आवरण करने वाली भीत आदि की नाई मूर्तिमान है न वह आवरण से रोका जा सकता है और न आवरण दीवार का भेदक है क्योंकि शून्य स्वरूप जो ठहरा शुद्ध सत्व गुण का कार्य हमारा शरीर आदि का ही वैसा प्रतिभान है इस कारण परब्रह्म से तनिक ही उसमें भेद है जैसे जले हुए वस्त्र में वस्त्राकार वस्तुतः उसकी भस्म ही है वैसे ही अस्मदेहाकार वस्तुतः ब्रह्म ही है यह भाव है मेरा यह शरीर इस प्रकार का है अतः यह तुम्हारे नहीं इसका परित्याग करके मैं नहीं जाती हो जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है वैसे ही इसी देह से मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस प्रदेश को प्राप्त हो जाऊंगी प्राप्त होऊंगी जैसे जल जल में मिल जाता है अग्नि अग्नि से मिल जाता है जाती है वायु वायु से मिल जाती है वैसे ही यह तुम्हारी देह मनोमय देहों से और अन्य वस्तुओं से मिल जाती है पृथ्वी का विकार पार्थिव कहलाता है पार्थिवत्व से जो जाना जाए वह पार्थिवत्व संबित है यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संबित, यानी उससे विरुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप मेरे शरीर से कदापि अभेद या संयोग को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि क्या? क्या क्या काल्पनिक पर्वत और सत्य सत्य पर्वत का परस्पर आघात यानी टकराना नहीं हो सकता है कहीं नहीं तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही है जैसे स्वप्न में के ध्यान में भ्रम से उत्पन्न होने पर और गंधर्व नगर में आतिवाहिक चित्तमय पदार्थ भौतिक रूप से प्रतीत होता है वैसे ही तुम्हारे सरिखे लोग आतिवाहिक चित्तमय देह को चिरल के, के अभ्यास से आतिभौतिक समझ बैठे हैं। जब समाधि के अभ्यास से तुम्हारी वासना अल्प हो जाएगी तब फिर आतिवाहिक भाव तुम्हारे शरीर में प्राप्त होगा समाधि के अभ्यास से जब हमारा शरीर आतिवाहिक सूक्ष्म है यह प्रती दृढ़ हो जाती है स्तूल देह उक्त सूक्ष्म दशा को यानी आतिवाहिकता को प्राप्त होता है अथवा विनष्ट हो जाता है जो वस्तु है उसी में नाश और नाश के अभाव का क्रम होता है जो पदार्थ वास्तव में है, है ही नहीं उसका नाश कैसा बेटी यथार्थ ज्ञान होने से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निवृत्त होने पर सर्प का विनाश नहीं हुआ और हुआ यह कथन क्या प्रयोजन रखता है यानी अब सर्प था ही नहीं तब उसके विनाश और अविनाश की कथा काकदंत गणना के समान निष्फल है कल्पना यदि किसी के द्वारा समर्थित हो तो उसकी भी ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है जो शिला है ही नहीं उसका भी तो उपयोग किया ही गया है काल्पनिक पदार्थों का भी अज्ञान दशा में उपब, उपभोग देखा ही जाता है ज्ञान होने पर उनकी निवृत्ति हो जाती है यह भाव है गुरु शिष्य शास्त्र आदि निवृत्त हो जाता है यदि वह किसी के द्वारा कल्पित हो जैसे यह प्रपंच जो में सर्प के समान भ्रांति है वैसे ही शिष्य आदि भेद विकल्प भी ही है वह ज्ञान प्राप्ति से पहले उपदेश के लिए उपात है उपदेशार्थ वह उपदेश यानी शिष्य शासक शास्त्र आदि होता है उपदेश के कार्यभूत ज्ञान के उत्पन्न होने से उपरांत तत्व के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता परम ब्रह्म से परिपूर्ण ये देह आदि पांच कोश जो कि एक एक के अंदर प्रविष्ट महिमा में स्थित परम ब्रह्म ही है ऐसा हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं। हे भद्रे, तुम ऐसा नहीं देखती हो क्योंकि तुम्हें अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है हिरण्यगर्भ गर्भ की सृष्टि में उसे दर्शन का विषय बना रही चिति का चित्त धर्म होता है जब पंचीकरण के द्वारा कल्पना से स्थूल रूप की कल्पना हुई तब सभी से लेकर एक अनुगत तत्व दृश्य के अनुरोध से स्वयं भी दृश्य भूत अपने को भ्रांति से देखता है लीला ने कहा देवी देश और काल आदि के विभाग से रहित नित्य विद्यमान परतत्व में यानी ब्रह्म में कलन यानी ई क्षण नामक प्रथम विकार का अवसर ही कहा है भाव यह है कि पूर्व काल में स्थित दुध उत्तर काल में दही के आकार में परिणत होता है दही होने पर दूध विद्यमान नहीं रहता देश काल संबंध शून्य नित्य विद्यमान ब्रह्म में कलन का अवसर ही नहीं है जैसे में कटकत्व यानी वलयत्व है ही नहीं जैसे जल में तरंगत्व है ही नहीं और जैसे स्वप्न में स्वप्न के नगर और मनो, मनोरथ से कल्पित नगर आदि में सत्यता है ही नहीं वैसे ही सचित ब्रह्म में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक कोई भी वस्तु नहीं है जैसे आकाश में धूली नहीं है वैसे ही पर ब्रह्म में कलन नामक प्रथम विकार नहीं है विषय शून्य शांत अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म का विशुद्ध विकास है पर जैसे श्रेष्ठ चंद्रकांत मनी भ्रम वर्ष का नाई प्रतीत होती है वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की दृश्य रूप से हो रही है लीला ने कहा हे hey, कृपा कर आप बतलाइए कि हम लोगों को इतने सुदीर्घ काल तक किसने द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है श्री देवी जी ने कहा चंचले तुम अविचार से व्याकुल होकर चिरकाल से भ्रांति हो भ्रांत हो अविचार स्वभाव से उत्पन्न है विचार से उसका विनाश होता है विचार से अविचार पलक भर में ही निवृत्त हो जाता है यह अविचार रूप अविद्या विचार से बाधित होकर ब्रह्म हो जाती है इसीलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है इसीलिए न तो अविचार है, है न अविद्या है न बंधन है और बंधन न होने से न मोक्ष ही है इसलिए यह जगत केवल शुद्ध बोध ही है कितने काल तक तुमने इसका विचार नहीं किया इसीलिए हुआ तुम ब्रह्म में ब्रह्म में हो इसलिए व्याकुल हो ज्ञान से द्वैत वासना का बाध होने पर तत्व वासना का शेष रहना ही वासना की अल्पता है वही मुक्ति का बीज है वह अब तुम्हारे चित्त में पड़ गया है अतएव विवेकशालिनी तुम आज से प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो संसार नामक यह दृश्य पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ, तब लोगों को उसकी वासना कैसे होगी और वासना भी क्या है भाव यह कि न वासना है और न जगत ही है फिर वासना से द्वैत का प्ररोह कैसे अध्ययन रूप परम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर दृष्टा और दृष्टि का अत्यंत अभाव होने पर में इस नहीं होगी और संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी एवं निर्विकल्प समाधि परम स्थिरता को प्राप्त होगी इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने से कुछ समय के बाद माया काश और उसके कार्यो के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के अवलंबन से यानी साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा से रहित अत कलंक शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारण अविद्या का अवसान भूत मोक्ष रूप हो जाओगी समाप्त।